रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 112 सौ अप्रैल 1885 सत्य बोलना कलयुग की तपस्या है एक भक्त महाराज सुना है कि एक नया संप्रदाय हुल्लोल शुरू हुआ है ललित चटर्जी उसका एक सदस्य है श्री रामकृष्ण इस संसार में भिन्न मत हैं। ये सब उसी एक ईश्वर तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते हैं पर आश्चर्य यह है कि हर एक मनुष्य यही सोचता है कि केवल उसी का मत ठीक है सिर्फ उसी की घड़ी ठीक समय बताती है गिरीश मास्टर से तुम जानते हो इसके बारे में पोप का क्या कहना है इट इज़ विथ आवर जजमेंट इट इज विथ आवर जजमेंट एज विथ आवर वॉचेज आदि श्री रामकृष्ण मास्टर से इसका क्या अर्थ है मास्टर हर एक व्यक्ति सोचता है कि उसी की घड़ी ठीक समय बताती है परंतु यथार्थ बात यह है कि भिन्न भिन्न घड़ियाँ एक ही समय नहीं बतलाती श्री राम कृष्ण परंतु घड़ियाँ चाहे जितनी गल गलत क्यों न हो सूरज कभी गलती नहीं करता है मनुष्य को अपनी घड़ी सूरज से मिला लेनी चाहिए एक भक्त महाराज अमुक व्यक्ति झूठ बोलता है श्री राम सत्य बोलना कलियुग की तपस्या है इस जीवन में अन्य साधनाओं का अभ्यास करना कठिन है परंतु सत्य पर दृढ़ रहने से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि सत्य वचन, ईश्वराधीनता तथा पर स्त्री को मातृ रूप से देखना यह महान गुण है अगर इनसे हरि न मिले तो तुलसी को झूठा समझो केशव सिंह ने अपने पिता का कर्जा अपने ऊपर ले लिया वैसे कुछ लिखा पढ़ी भी नहीं थी कोई और होता तो साफ इनकार कर जाता मैं जोड़ासों जोड़ासांकों में देवेंद्र के समाज में गया और वहाँ देखा कि केशव मंच पर बैठा ध्यान कर रहा है उस समय वह तरुण अवस्था का था उसे देखकर मैंने मथुर बाबू से कहा यहाँ और जितने लोग ध्यान धारणाए कर रहे हैं उन सब में इसी तरुण युवक का श्रोला पानी के नीचे बैठ गया है मछली मानो कटिया में मुंह लगाने लगी है एक आदमी था उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा वह दस हजार रुपयों के लिए अदालत में झूठ बोल गया मुकदमा जीतने के लिए उसने काली माँ के पास मुझसे एक भेंट चढ़वाई मुझसे बोला बाबा कृपा करके यह भेंट माँ को चढ़ा दीजिएगा बालक के समान विश्वास करके मैंने वह भेंट चढ़ा दी भक्त तो सचमुच वह बड़ा अच्छा आदमी रहा होगा श्री रामकृष्ण नहीं बात ऐसी थी उसकी मुझमें इतनी श्रद्धा थी कि वह जानता था यदि मैं माता के पास भेंट चढ़ाऊँगा तो माँ उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लेंगे ललित बाबू का संकेत करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा क्यों अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेना सरल बात है ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अहंकार से रहित हों हाँ बलराम ऐसा है एक भक्त की ओर इशारा करके और देखो यह दूसरा है इसके स्थान पर कोई और होता तो घमंड के मारे फूल जाता बाल में कंघी करके मांग निकालता तथा अनेक प्रकार के तमोगुण उसमें प्रकट हो जाते अपनी विद्वता पर उसे घमंड हो जाता उस मोटे ब्राह्मण में प्राण कृष्ण की ओर संकेत करके अब भी अहम भाव का कुछ लेश है मास्टर से महिम चक्रवर्ती ने बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं ना मास्टर हाँ महाराज उसने बहुत कुछ पढ़ा है श्री राम कृष्ण मुस्कुराकर मेरी इच्छा है कि उसकी और गिरीश की भेंट हो जाती तब हम लोग उनके वाद विवाद का थोड़ा मजा देखते गिरीश मुस्कराते हुए क्या वह ऐसा नहीं कहता कि साधना के द्वारा सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के सदृश हो सकते हैं श्री रामकृष्ण नहीं बिल्कुल वैसी बात नहीं मगर हाँ कुछ कुछ वैसी ही भक्त महाराज क्या सब श्री कृष्ण से के सदृश हो सकते हैं श्री राम कृष्ण ईश्वर का अवतार अथवा जिसमें अवतार के कुछ चिन्ह होते हैं उसे ईश्वर कोटि कहते हैं साधारण मनुष्य को जीव या जीव कोटि कहते हैं साधना के पल पर बल पर जीवकोटि अनुभव कर सकता है परंतु समाधि के बाद वह इस जगत में फिर नहीं लौटता ईश्वर कोटि मानो एक राजा के लड़के के सदृश होता है उसके पास मानो सात मंजिला महल के प्रत्येक कमरे की चाबी रहती है वह सातों मंजिलों पर चल सकता है और इच्छा इच्छानुसार नीचे उतर भी सकता है जीवकोटि एक मामूली कर्मचारी के समान होता है वह उस महल के कुछ ही कमरों में प्रवेश कर सकता है उतना ही उसका क्षेत्र है जनक ज्ञानी थे उन्होंने ज्ञान की उपलब्धि साधना द्वारा की परंतु सुखदेव तो ज्ञान की मूर्ति ही थे गिरीश ओह ऐसी बात है महाराज श्री कृष्ण। सुखदेव ने साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया सुखदेव के समान नारद को भी ब्रह्म ज्ञान था परंतु वे लोगों के शिक्षणार्थ अपने में भक्ति को भी बनाए रखे प्रहलाद की कभी कभी यह धारणा होती थी मैं ही ईश्वर हूँ सोहम कभी अपने को ईश्वर का दास समझते थे और कभी उसका बालक हनुमान जी भी यही दशा थी ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त करने का विचार सब लोग चाहे भले ही करें परंतु उसे सब प्राप्त नहीं कर सकते कुछ बांस पोले होते हैं और कुछ अधिक ठोस